भागवत इस्कंध चेवन को नेत्र युक्त तरुण देखकर का संदेह है। कहते हैं राजन इस प्रकार के के कहने पर भयभीत हुए मुनि पास गए, नम्रता सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा मुनिवर क्षमा कीजिए और इस पचंड असुर को समन करने की कृपा कीजिए सर्वज्ञ आप प्रसन्न हो जाइए मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ भार्गव आज से ये अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी मान लिए जाएंगे ब्राह्मण देवता आप प्रसन्न हो जाएं। मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन आपने कुमारों को जाएस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया धर्मज्ञ मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करेंगे साथ ही राजा शरिया की कृति भी जगत में फैल जाएगी मेरे मेरे द्वारा जो हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना लेना ही मेरा उद्देश्य था ऐसा समझ लेना चाहिए आप होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा दीजिए संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ की ज्ञाता चवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री मदिरापान जुआ और शिकार स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी इस समय इंद्र भय के कारण से हो गए थे जो इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके चवन मुनि ने राजा सरजाति का यज्ञ पूरा किया यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री चवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया इसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी राजन इस प्रकार चवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई इस कार्य से राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संभाल की की। उन लिया उनके पुत्र अनर्त हुए और अनर्त के रेवत सत्रों को परास्त करने वाले रेवत ने बीच समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वही रहकर वे अनर्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का का उपभोग करने लगे। उनके सौ पुत्र पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई, वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रैवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे इस समय राजा रेवत आनर्थ देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे उन्होंने मन ही मन सोचा यह कन्या किसे देना उचित होगा अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुंचे उस समय ब्रह्मलोक में देवता यज्ञ छंद पर्वत समुद्र और नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे जैसे सिद्ध गंधर्व पन्नब और चारण सबके सब हाथ जोड़कर कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे